विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री आला सिंघा पेरूमल को लिखित द्वारा बाबू मधुसूदन चटर्जी सुप्रीम सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर खरताबाद हैदराबाद 21 फरवरी 1893, प्रिय आला सिंघा इस्टेशन पर मुझे लेने के लिए तुम्हारा वह युवक ग्रेजुएट मित्र तथा एक बंगाली सज्जन आए थे इस समय मैं उस बंगाली सज्जन के यहाँ हूँ कल तुम्हारे उस युवक मित्र के यहाँ जाकर कुछ दिन रहूँगा तदनंतर यहाँ के दृष्टव्य स्थान देखने के बाद कुछ दिन में ही मैं मद्रास लौटूंगा अत्यंत दुख के साथ मैं तुम्हें यह सूचित कर रहा हूँ कि इस समय मेरे लिए पुनः राजपुताना लौटना संभव नहीं है अभी से यहाँ अत्यंत गर्मी पड़ रही है पता नहीं राजपुताने में और भी कितनी भीषण गर्मी होगी और मैं गर्मी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता अतः अतः इसके बाद यहां से मुझे मुझे जाना पड़ेगा। तत्पश्चात जाकर गर्मी गर्मी बिताना है। है। में मानो मेरा मस्तिष्क खोल जाता है। मेरी सारी योजना हो गई और इसीलिए मैं पहले ही मद्रास से शीघ्रता शीघ्र चल देने के लिए व्यग्र था तब मुझे अमेरिका भेजने के निमित्त उत्तर भारत के किसी राजा का सहयोग प्राप्त करने के लिए महीनों का समय मिल जाता किंतु तो क्या करूं? अब तो अत्यधिक विलम्ब हो चुका है पहले तो ऐसी गर्मी में कहीं दौड़ धूप न कर सकूंगा। ऐसा करने से मुझे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा और दूसरे राजपुताने के मेरे घनिष्ठ मित्र मुझे पाकर अपने समीप से हिलने न देंगे तथा मुझे वे पाश्चात्य देश में न जाने देंगे अतः अपने मित्र वर्ग से न मिलकर किसी नवीन व्यक्ति का आश्रय लेने का मेरा विचार था किंतु मद्रास में विलंब हो जाने के कारण मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया अत्यंत दुख के साथ अब उस प्रयास को त्याग देना पड़ा ईश्वर की जो इच्छा है वही पूर्ण हो किंतु तुम यह प्रयास निश्चित समझो कि मैं शीघ्र ही दो एक दिन के लिए मद्रास आकर तुम लोगों से मिलने के बाद बंगलोर और फिर वहाँ से उटकमंड पहुँचाऊँगा देखूँ यदि माँ महाराज मुझे भेज यदि इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसी द राजा के वादे पर पूरा भरोसा नहीं रखता वे राजपूत तो है नहीं राजपूत अपने दे सकते हैं, किंतु अपने वचन से कभी विमुख नहीं होते, अस्तु जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है जिस प्रकार स्वर्ग में उसी प्रकार इस नश्वर जगत में भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो क्योंकि अनंत काल के लिए जगत में तुम्हारी ही महिमा घोषित हो रही है एवं सब कुछ तुम्हारा ही राज्य है तुम सबको मेरी शुभ कामना तुम्हारा सच्चिदानंद इन दोनों स्वामी अपने कुछ सच्चिदानंद नाम से पुकारते थे